महाभारत आश्वेधिक पर्व चतुष्टीतमोध्याय पांडवों का हिमालय पर पहुंचकर वहां पड़ाव डालना और रात में उपवास पूर्वक निवास करना व सम्पाणवाच ततस्ते प्रयुर्शिष्टा प्रशिष्ट नवाहना रथघोचेण महता पूर्यंतो वसुंदरा वैश्पाण कहते हैं जन्मेजय पांडवों के साथ जो मनुष्य और वाहन थे वे सबके सब बड़े हर्ष में भरे हुए थे वे स्वयं भी अपने रथ के महान घोष से इस पृथ्वी को गुंजाते हुए प्रसन्नता पूर्वक यात्रा कर रहे थे संस्तू यमाना सुत भी सुतमा गंदता यथा नित्यास्वरत्म भी मागद और वंदीजन अनेक प्रकार के प्रशंसा सूचक वचनों द्वारा उनके गुण गाते चलते थे अपनी सेना से घिरे हुए पांडव ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी किरण मालाओं से मंडित सूर्य प्रकाशित हो रहे हो पांडुरेणात पत्रेण धीमा युधमात राजा युधिष्ठिर के मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था जिससे वे वहाँ पूर्णमासी के चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे जयाशिता मार्ग में बहुत से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर को विजय सूचक आशीर्वाद देते थे और वे पुरुष चिरोमणि नरेश यथोचित रूप से सिर झुकाकर उन यथार्थ वचनों को ग्रहण करते थे राजन राजान, राजान, साम, हल, हल, आशब, सब, राजन ये ते के पीछे पीछे जो बहुत से सैनिक चल रहे थे उनका महान कोलाहल आकाश को, को स्तब्ध करके गूंज उठता था सरां थी चल अत्यक्राम महाराजों गिरी चाप्यन्वप्यत च राजेन्द्र यत्र यद्रव्यमुतम राजन अनेकाने सरोवरो सरिताओं वनों उपवनों तथा पर्वत को लांग महाराज महाराजधिष्ठिर उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ वह राजा मरुत का रखा हुआ उत्तम द्रव्य संचित था चक्रे राजा चक्रे निवेशनमांडव सक से समे चला भरतसम अग्रतौ ब्राह्मण्वा तपोवद्यामाताभ्य वेद वेदपारगंबेश्यं राजो ब्रामणा सुरद्वाम था न्यास पर्यवायन कृवा तू मध्य राजनी भरतश्रेष्ठ वहाँ एक समतल एवं सुखद स्थान में पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने तप विद्या और इंद्रिय संयम से युक्त ब्राह्मणों एवं वेद वेदांग के परम परमगा विद्वान राजपुरोहित धौम्य मुनि को आगे रखकर सैनिकों के साथ पड़ाव डाला बहुत से राजा ब्राह्मण और पुरोहित ने यथोचित रीत से शांति कर्म करके युधिषि और उसके मंत्रियों को विधिपूर्वक बीच में रखकर उन्हें सब ओर से घेर रखा था सत्पदम नव संख्याम चक्र मता वारण इंद्राणाम निवेशम च यथा विधि कारहित्वास राजो ब्राह्मणानदम अब्रवीत ब्राह्मणों ने जो छावनी वहाँ बनाई थी उसमें पूर्व से पश्चिम को और उत्तर से दक्षिण को जाने वाली तीन तीन के क्रम से कुल छह सड़कें थी तथा उस छावनी के नौ खंड थे महाराज युधिष्ठिर ने हिम्मत गजराजों के रहने के लिए भी स्थान का विधवत निर्माण कराकर ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा अस्मिन कार्य द्विज्रेष्ठ नक्षत्र दिवसे शुभे यथावंतो मे कर्तमरह तथा न न काला हो वही सह परिल्चितमत विप्रवरो नक्षत्र और शुभ दिन को इस कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग जो भी ठीक समझे वह उपाय करें ऐसा न हो कि यहीं लटके रहकर हमारा बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाए द्विजेंद्र गण इस विषय में कुछ निश्चय करके इस समय जो करना उचित हो उसे आप लोग अविलंब करें श्रुत्रित तब राणा सोम सहुरो धर्मराज प्रियव धर्मराज राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर उनका प्रिय करने की इच्छा वाले ब्राह्मण और पुरोहित प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार बोले अद्यव नक्षत्र महस पुण्य यथाहे श्रेष्ठ तम क्रियासु अम्भोभिदेह वसा राजपोष्यताम चापे भवदिध्य राजन आज ही परम पवित्र नक्षत्र और दिन है अतः आज ही हम श्रेष्ठतम कर्म करने का प्रयत्न आरंभ करते हैं हम लोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और आप लोगों को भी आज उपवास करना चाहिए श्रुवा तु तिजसत्तमपवासारजरेन्द्र उसु प्रतीता कुशतु यहाँ प्रज्जलिता उन उनश्रेष्ठ ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर समस्त पांडव रात में उपवास करके कुश की चताइयों पर निर्भय होकर सोए सोए वे ऐसे जान पड़ते थे मानो यज्ञ मंडप में पांच वेदियों पर स्थापित पांच अग्नि प्रज्वलित हो रहे हों तथा जगम महात्मना संसृंडताम विप्र समागि तथा प्रभाते वचोवन धर्मसुतम नाधिपम तदनंतर ब्राह्मणों की कही हुई बातें सुनते हुए महात्मा पांडवों की वह सकुशल व्यतीत हुई फिर निर्मल प्रभात का उदय होने पर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा महाभारते आश्वेधिके परमि अनुगीता परमरी द्रव्यान्यनोपक्रमे चतुष्ट इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में द्रव्य लाने का उपक्रम विषय चौसठवा अध्याय पूरा हुआ